ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ पाद अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के द्वितीय वर्णक के सिद्धांत भाष्य की चर्चा हो रही है भाष्यकार भगवान भाष्य में ये बता चुके हैं कि आत्मा वेदांतिक वेद्य है आत्मा के वेदांतिक वेद्य होने में चार हेतु बताए गए एक अन्य शेषत्व दूसरा अबाध्यत्व तीसरा अपूर्वत्व और चौथा उपनिषदों में स्पष्ट भान इस प्रकार इन चार चार हेतुओं से आत्मा वेदांतिक वेद्य है ये निश्चित होता है तो इसमें आत्मा के वेदांत में स्पूट भान होने में प्रमाण बताया जा रहा है श्रुति इसलिए टीकाकार टीका में लिखते हैं तत्र श्रुतिम आह तंत तो तंतोपनिषद पुरुष पृछ्यामी इस वाक्य से आत्मा के वेदांतिक वेद में वेद्यत्व में प्रमाण बताया जा रहा है प्रमाण <coughs> श्रुतिस्थ तम शब्द का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार तम यानी स कारण सूत्रस्य अधिष्ठानम् और तम और पुरुषम समानाधिकरण प्रयोग है तो तम इस सर्वनाम का तो अर्थ कर दिया कारण सूत्र का अधिष्ठान और पुरुष शब्द का अर्थ करते है पूर्ण वस्तु और तामत शब्द का द्वितीय का एक वचन है अनुवादेश में शाकल्य ऋषि को संबोधित करके याज्ञवल्के जी कह रहे हैं इसलिए बीच में लिखा हे शाकल्य त्वा अर्थ करते हैं तवाम पृछ्यामी तो हे शाकल्य मैं तुम्हें सकारण सूत्र के अधिष्ठान पूर्ण वस्तु के विषय में पूछ रहा हूं वह पूर्ण वस्तु कैसी है तो बताया गया कि वह उपनिषद है तो उपनिषद का अर्थ है, है। उपनिषदों से ही जानी जाती है तो इसके लिए भाष्य में लिखते भाष्कर भगवान की इतिपनिषदत्व विशेषणम तन तौपनिषद पुरुष पृछ्यामी इस वाक्य में पुरुष शब्दित आत्मा का जो उपनिषदत्व विशेषण है यह पुरुष शब्दित आत्मा को के उपनिषदों से ही प्रधानतया जाना जाता है ऐसा स्वीकार करने पर ही उपपन्न होता है तो ये लिखते हैं कि इति पुरुषस्य प्रकाश्यमानत्वे उपपद्यते। तो उपनिषद है वेदांत, तो पुरुष में यानी आत्मा में स्वीकार करने पर ही सार्थक होता है। अब आगे हैं भाष्य में एक वाक्य कि भूत, भूत वेदभागो नास्ती वचनम साहस मात्र ये जो प्रभाकर करके अनुयायियों का मानना था कि भूत भूतवस्तु परक कोई वेद भाग है ही नहीं संपूर्ण वेद क्रिया परक ही है कार्य परक ही है भूत यानी सिद्ध वस्तु तो सिद्ध वस्तु परक कोई भी वेद भाग नहीं है केवल क्रिया परक ही है ऐसा जो प्रभा करके अनुयायियों का मानना था वह केवल साहस मात्र है ऐसा है नहीं वेद में तो भी कहना इसे दुस्साहस कहा जाता है ये दुस्साहस मात्र है साहस मात्र है और अतः इसका अर्थ करते हैं टीकाकार अतः इति इस प्रतीक के बाद में इदम शब्द का तहसील प्रत्यांत का रूप है ना अतः हां हाँ, अंत से तसील होकर के अतः बना तो अतः ये सर्वनाम परामर्शक बन रहा है इनका जो पूर्व में हेतु बताए गए हैं तो अतः शब्द का अर्थ बताया जा रहा है उक्त लिंगे श्रुत्याच आत्मवस्तु परत्व वेदाता आत्मवस्तुपरत्वन यह अतः शब्द का ये जो चार हेतु अभी बताए थे टीका में अन्य शेष्व अबाध्यव अपूर्वत्व अर्वेदातेषु स्फुट भान ये चार हेतु हैं उक्त लिंग शब्द से ग्राह्य और श्रुति वो श्रुति हैं तंत औपनिषद पुरुषम पृछ्यामी तो इन हेतुओं से तथा श्रुति प्रमाण से उपनिषदों में वेदांता नाम का अर्थ हुआ उपनिषदों में आत्मवस्तु परत्व का निश्चय होने से उपनिषदें आत्मवस्तु परख है और आत्मा है सिद्ध वस्तु कार्य परक नहीं है कार्य रूप नहीं है आत्मा सिद्ध वस्तु है और आत्मा रूपी सिद्ध वस्तु के प्रतिपादक उपनिषद हैं यह निश्चय हुआ अनन्या शेषत्वादि हेतुओं से और श्रुति से इसलिए कोई यदि ये कहता है कि कोई भी वेद भाग सिद्ध वस्तु परक ही नहीं कार्य परक ही है संपूर्ण वेद ये उनका दुस्साहस मात्र होगा ये कहा गया अब भाष्य में जो यद्यपि शास्त्र तात्पर्य विदाम इत्यादि वाक्य आ रहा है इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार पूर्वोक्तम यदपि इति जो पहले वृत्तिकार ने अपने मत के समर्थक के रूप में श, शबर स्वामी तथा जयमिनी जी के वचनों को बताया था उनका अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है ये बताया जा रहा है कि उनका तात्पर्य जो वृत्तिकार बताना चाहते हैं उसमें नहीं है उनका अभिप्राय कुछ और है इसके लिए वो अनुवाद किया जा रहा है यद्यपि इत्यादि से इसका अवतरण है टीका में कि पूर्वोक्तम अनुवदती पूर्व वृत्तिकार के मत का यहाँ पर उपस्थापन करते समय जो वृत्तिकार ने अपने मत के समर्थन में शबर स्वामी तथा जयमिनी जी के वचन बताए थे उन वचनों का तात्पर्य कुछ और है, जो उन्होंने बताया था वो नहीं ये दिखाने के लिए पहले अनुवाद करते हैं तो पूर्वोक्तम अनुवदति यदपि इति यदपि इत्यादि वाक्य से तो भाष्य में है कि यदपि शास्त्र तात्पर्य विदाम विद्यामणम दृष्टो ही तस्थ कर्मावबोधनम आदि यहाँ तक ये अनुवाद है तो शास्त्र तात्पर्य विध शब्द से शबर स्वामी को और जयमिनी जी को लेना जयमिनी जी है पूर्व मीमांसा के सूत्रकार और शबर स्वामी है पूर्व मीमांसा दर्शन के भाष्यकार जैसे वेदांत सूत्रकार हैं व्यास जी और भाष्यकार हैं शंकराचार्य जी ऐसे पूर्व मीमांसा का मूल जो सूत्र है द्वादर्शनी जिसको कहा जाता है वो तो लिखा है जयमिनी जी ने उनको भी यहां पर शास्त्र तात्पर्यवीत शब्द से लेना और उन सूत्रों पर भाष्य लिखने वाले हैं शबर स्वामी उनके भाष्य को कहा जाता है शाबर भाष्य जैसे शंकराचार्य जी के भाष्य को शंकर भाष्य कहते हैं न शंकराचार्य शंकराचार्य जी के द्वारा प्रणीत भाष्य शंकर भाष्य ऐसे शबर स्वामी जी के द्वारा प्रणित भाष्य शाबर भाष्य उनके वचन यहां पर बताए गए थे पहले उनका अनुवाद किया तो ये जो शास्त्र तात्पर्य तात्पर्यवीत हैं, शबर स्वामी तथा जयमिनी जी रीन का अनुक्रमण किया यानी अपने मत के समर्थन के लिए वचनों को रखा कि ये लोग भी ऐसा कहते हैं तो उसमें से पहले शबर स्वामी के वचन बताए हैं दृष्टो ही तस्य अर्थ कर्मावबोधनम ये शाबर भाष्य का वचन है इतव आदि में आदि शब्द से वहां पर जो जयमिनी जी का सूत्र वाक्य बताया गया था उसको भी लेना है <coughs> तो यह शब्द पूर्व मीमांसा के सूत्र तथा भाष्य वचन वृत्तिकार के द्वारा बताए गए उन वचनों का तात्पर्य जैसा वृत्तिकार ने निकाला वैसा नहीं है अपितु उन वचनों का तात्पर्य कुछ दूसरा है ये बताया जा रहा है तद इत्यादि से तद धर्म जिज्ञासा विषयत्वात इत्यादि है उन वचनों का तात्पर्य वास्तविक जो है वो बताने वाला तो टीका को देखिए थोड़ा वेदस्य। शंकिते नैरर्थक्य शंकित अर्थवत्ता परम दृष्टो इति तो वेद में की शंका हुई तब वेद के अर्थवत्ता को बताने वाला यह भाष्यवचन है भाष्य का मतलब शंकर भाष्य का वचन ऐसा नहीं समझना शाबर भाष्य का वचन कौन सा दृष्टो ही तस्थ इत्यादि ये शाबर भाष्य का वचन है वेद की निरर्थकता की शंका का निराकरण करने के लिए शबर स्वामी जी के द्वारा लिखा गया वचन अब इसे देखिए टीकाको दृष्टो हि इसके बाद वाली त्र फलव अर्थावबोधनमि वक्तव्य धर्म विचार प्रक्रमा कर्मबोधनमें उक्त ब्रह्म परत्व ब्रह्मपरत्वरास तो तत्र का अर्थ है शबर स्वामी जी के इस वचन में जो शबर शाबर भाष्य का वचन है दृष्टो ही तस्थ बोधनम इस वचन में वेद की सार्थकता को बताते समय शबर स्वामी जी को कहना चाहिए था फलवद बोधनम ये बोधनम के स्थान पर फलवद बोधनम ये कहना चाहिए था लेकिन फलवद बोधनम न लिख करके उन्होंने बोधनम जो लिखा है ये बोधनम लिखने का उद्देश्य ये था कि वो धर्म विचार का प्रकरण है पूर्व मीमांसा का प्रारंभ का सूत्र ये है ना अथातो तो धर्म जिज्ञासा जैसे ब्रह्म सूत्र का प्रथम वचन है सूत्र है अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा जैसे पूर्व मीमांसा का है अथातो तो धर्म जिज्ञासा तो वहां धर्म का विचार करने वाला वो प्रकरण होने से वहां कर्मा वो बोधनम ये लिखा लिखना चाहिए था फलवद अर्थ ये शब्द लिखना था कर्म के जगह बोधनम नहीं फलवद बोधनम लेकिन प्रकरण कर्म का होने के कारण वहां पर कर्मावबोधनम ये शबर स्वामी जी के द्वारा लिखा गया तलवद अर्थावबोधनमित वक्तव्य धर्म विचार प्रक्रमा इति उतम और कर्मावबोधनम ये कहने मात्र से एतावता का अर्थ है कि केवल शाबर भाष्य में वेद का प्रयोजन कर्मावबोधन है इतना लिखने मात्र से उपनिषदों में ब्रह्म परत्व का निराकरण नहीं होगा क्योंकि चार चार लिंग से हेतु से और श्रुति से वेदांत में ब्रह्म परत्व निश्चित हुआ है ये पहले बताया, तो शबर स्वामी जी के मिमांसा भाष्य में वेद का प्रयोजन कर्मावबोधन है इतना लिखने मात्र से वेदांत में ब्रह्म परत्व का निराकरण नहीं होगा उपनिषदें ब्रह्म प्रतिपादक हैं इस अर्थ का खंडन नहीं हो पाएगा वो तो कर्म का प्रकरण होने से कर्मावबोधन लिखा लेकिन वहां कर्म शब्द को उपलक्षण समझना फलवद अर्थ का उपनिष वेदों का प्रयोजन क्या है अर्थ क्या है तो कहते हैं सफल अर्थावबोधन सफल अर्थावबोधन के लिए वेद है यानी वेदस्य कर्माबोधनम यानी सफल अर्थावबोधनम प्रयोजनम अर्थ है यानी प्रयोजन है ये वहां पर शबर स्वामी के वाक्य का अर्थ है इसलिए उनके कर्मावबोधन लिखने मात्र से उपनिषदों में ब्रह्म परत्व का आत्म परत्व का खंडन नहीं होता ये यहाँ पर कहा कि एतावता वेदांता नाम ब्रह्म परत्व निराश न ये शुरू वाला जो न है ना वो निराश के साथ जोड़ देना न निराश नेता वता में जो न है अतएव अतएव का अर्थ है सफल अर्थ अवबोधन में ही असफल अर्थावबोधन ही वेद का प्रयोजन है ऐसा मीमांसक मानते हैं इसीलिए मीमांसा के जो सूत्रकार हैं जयमिनी जी उन्होंने ये लिखा कि अत एव अनुपलब्धे अर्थे तत्प्रमाणम इति सूत्रकारो धर्मस्य फलवद से एव वेदता दर्शयति ये अनुपलब्धे अर्थे तत्मा ये भी सूत्र है पूर्वीमसा का तो इति सूत्रकारने इस सूत्र से सूत्रकार यानी जयमिनी जी दर्शयति के करता है सूत्रकार जयमिनी जी बताते हैं क्या बताते हैं जयमिनी जी तो धर्मस्य से वेदार्थता ऐसा लगाना कि इति सूत्रकारः धर्मस्य वेदार्थता दर्शयती अनुपलब्धे अर्थे तत्प्रमाण इस सूत्र में सूत्रकार जयमिनी जी धर्म में वेदार्थता बताते हैं यानी धर्म वेदार्थ है करके बताते हैं लेकिन किस रूप से धर्म वेदार्थ है तो कहते हैं इस रूप से फलवद अज्ञातत्वेन तो फलवद यानी सफल अज्ञात अर्थ होने से वेद उस अर्थ को बताता है जो सफल है फलवतः का अर्थ सब प्रयोजन है और लौकिक प्रमाण से अज्ञात है यानी अपूर्व है तो जो केवल सफल होने मात्र से भी वेद प्रतिपाद्य नहीं होगा अर्थ वो तो प्रमाणांतर से अज्ञात भी होना चाहिए तो प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणांतर से अज्ञात जो सफल अर्थ हैं उसका ज्ञापक वेद है हां फलवद जो आ, अर्थ हैं उसका ज्ञापक वेद होगा हां हत प्रत्यय है मतुप प्रत्यय का वकार है वो हम्म हिव अर्थ में नहीं सफल है फल सहित फल फल वाला इस अर्थ में है मतुप प्रत्यय का मकार, वकार है वो मतुप के मकार के स्थान पर वकार आदेश हुआ तो जो सफल अर्थ है अज्ञात तो, तो यदि कर्मकांडात्मक वेद न हो तो स्वर्गा फल वाला जो दर्श पूर्णमासादि यागरूप अर्थ है वह किसी प्रत्यक्षादि प्रमाण से ज्ञात नहीं होगा प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं बता सकते यागा को स्वर्गरूप फल वाला तो स्वर्ग रूप फल वाले यागादि धर्म को प्रत्यक्षादि प्रमाणों से नहीं जाना जाता इसलिए यागादि रूप धर्म हुआ सफल भी है स्वर्ग आदि फल वाला है और प्रत्यक्षादि प्रमाण से अज्ञात भी है तो फलवत अज्ञात अर्थ है धर्म इसलिए वेदार्थ है ये क्रियारूप होने से वेदार्थ है ऐसा नहीं फलवत अज्ञात होने से धर्म को जयमिनी जी ने वेदार्थ बताया वेद प्रतिपाद्य बताया इस सूत्र से कौन से सूत्र से ये फलवद अर्था आ, क्या फलव ये अनुपलब्धे अर्थे तत्प्रमाणम अनुपलब्धे यानी प्रत्यक्षादि प्रमाणे अज्ञाते अर्थे यहाँ अर्थ शब्द का प्रयोग किया धर्म शब्द का प्रयोग नहीं किया तो सफल जो प्रत्यक्षादि प्रमाण से अज्ञात अर्थ है वो उसका उस विषय में तत् यानी वेद प्रमाण है वेद उसका ज्ञापक है तो इस सूत्र की रचना करके जयमिनी जी जो सूत्रकार है वे फलवद अज्ञात अर्थ वेद धर्म होने से वेद प्रमाणक हैं ये बता रहे हैं वेदार्थ है बता रहे हैं। तो जैसे धर्म क्रिया होने से वेदार्थ है ऐसा नहीं सफल अज्ञात होने से वेदार्थ है ऐसे सफल अज्ञात कोई सिद्ध वस्तु भी हो तो वो भी वेदार्थ बनेगी धर्म में वेदार्थत्व तो का प्रयोजक सफल अज्ञात अज्ञातत्व तो है यह सफल अज्ञातत्व वेदार्थ बनने में जिन जिन वस्तुओं में रहेगा वो सब वेदार्थ बनेगी वेदार्थ माना जाएगा उन्हें वेदार्थत्व तो का प्रयोजक जिन में रहेगा तो धर्म में क्रियारूपता होने के कारण वेदार्थता नहीं है अपितु सफल अज्ञातत्व होने से क्रियार्थत्व तो है जैसे ऐसे ब्रह्म में भी सफल अज्ञात अज्ञातत्व होने से सफल अज्ञात अज्ञातत्व होने से वह वेदार्थ बनेगा धर्म के तरह ही वो अज्ञात तो ही प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से ज्ञात नहीं है और सफल है जब ब्रह्म ज्ञान होता है तो निरति से आनंद की अभिव्यक्ति और दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति ये फल है ब्रह्मज्ञान का इसलिए ब्रह्म को माना जाएगा सफल अर्थ क्या कह रहे हो हाँ अर्थ शब्द से लेना पदार्थ हा सफल पदार्थ अर्थवान यानी प्रयोजनवान पदार्थ चाहे वो रूप हो या सिद्ध वस्तु रूप हो सफल पदार्थ होना चाहिए और अनुपलब्ध होना चाहिए अर्थ है प्रत्यक्षादि प्रमाण से अज्ञात होना चाहिए और अर्थ होना चाहिए का अर्थ है सफल होना चाहिए वो सफल पदार्थ चाहे क्रिया रूप हो या सिद्ध वस्तु हो उसके ज्ञान का फल होना चाहिए कोई ना कोई तो धर्म ज्ञान का जैसे अनुष्ठान द्वारा स्वर्गादि फल है ऐसे ब्रह्मज्ञान का अनुष्ठान निरपेक्ष ब्रह्मज्ञान का निरतिशय आनंद तथा दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति ये प्रयोजन है फल है इसलिए ये सफल अर्थ हो जाएगा सफल अर्थ हो होने से और प्रत्यक्षादि प्रमाण से अज्ञात होने से ब्रह्म भी धर्म के तरह वेदार्थ हो सकता है इसलिए जयमिनी जी के किसी वाक्य से ब्रह्म वेदार्थ नहीं है ऐसा नहीं निकलता ब्रह्म में वेदांत वेद्यत्व का निराकरण नहीं होता हाँ ये कहा था कि ये सब वाक्य जो हैं सूत्रकार के वो आमना ऐसे क्रियार्थत्वाद ये वाक्य लेकर के बताया था कि वेद तो क्रिया क्रियापरक है ऐसा जयमिनी जी कहते हैं लेकिन कहा जयमिनी जी इस सूत्र की रचना करके ये बता रहे हैं कि वेदार्थ वो होगा जो सफल अज्ञात अर्थ होगा जो जिसके ज्ञान का कोई प्रयोजन हो और प्रत्यक्षादि प्रमाण से अज्ञात हो ऐसा अर्थ वेद प्रतिपाद्य होगा ऐसा आ, ऐसे अर्थ दो हैं एक धर्म और ब्रह्म धर्म ज्ञान का भी अनुष्ठान द्वारा स्वर्ग आदि प्रयोजन है अभ्युदय और ब्रह्मज्ञान का भी अनुष्ठान निरपेक्ष ब्रह्म ज्ञान का मोक्ष फल है निश्रेष फल है इसलिए दोनों भी धर्म और ब्रह्म ये सफल प्रत्यक्षादि प्रमाण से अज्ञात अर्थ होने से वेदार्थ बनेंगे यह जैमिनी जी के सूत्र से अर्थ निकल रहा है इसलिए जैमिनी जी के किसी वचन से ब्रह्म वेदांत वेद्य नहीं होगा ये नहीं निकलता ये दिखाया जा रहा है उनका अभिप्राय बताया जा रहा है कि अतएव अनुपलब्धे अर्थे तत्प्रमाण्ध इति सूत्रकारो धर्मस्य फलवद अज्ञातत्वेन अज्ञातत्व वेदार्थता दर्शयती वो क्रिय रूप होने से वेदार्थ होगा ऐसा नहीं बताया जा रहा वो सफल अज्ञात अर्थ है धर्म इसलिए वेदार्थ है ऐसे जो भी कोई सफल अज्ञात वस्तु होगी वह वेदार्थ बनेगी चाहे वो सिद्ध हो या क्रियारूप हो ये आगे कहते हैं कि तत्च अविशिष्टम ब्रह्मणा तत् यानि फलवद अज्ञात तत्व। जो धर्म में वेदार्थता का प्रयोजक फलवद अज्ञात अज्ञातत्व धर्म है वह ब्रह्म में भी अविशिष्ट है यानी समान है अविशिष्टम का अविशिष्ट शब्द का अर्थ है समान तुल्य तो धर्म के तरह ब्रह्म में भी तत् यानी फलवद अज्ञातत्व वेदार्थ का प्रयोजक आ, समान है इसलिए कहते हैं इस कारण से न वृद्ध वृद्धवाक्य विरोध ब्रह्म को वेदार्थ मानने पर वृद्ध वाक्यों के साथ विरोध नहीं होगा वृद्ध शब्द से लेना जयमिनी जी और शबर स्वामी जिनको पहले भाष्य में भाष्कर भगवान ने शास्त्र तात्पर्य तात्पर्यविद शब्द से लिखा उन्हीं को टीकाकार वृद्ध शब्द से ले रहे शबर स्वामी और जयमिनी जी इनके जो वचन हैं वृत्तिकार ने अपने मत के समर्थन में बताए हुए उन वचनों के साथ ब्रह्म को वेदांत वेद्य मानने पर भी कोई विरोध नहीं होगा ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि वृद्ध वृद्धवाक्ये न विरोध इह इस अभिप्राय से ये बताया जा रहा है कि तत् धर्म जिज्ञासा विषयत्वात् विधि प्रतिषेध शास्त्राभिप्राय द्रष्टव्य तो शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार ये सूत्र भाष्य वाक्य जातम ये लिखा न तत्धर्मेती के बाद में बीच में एक दूसरा वाक्य है निषेध शास्त्र निवृत्ति्य पर अस्ति इसके बाद में लिखा है कि तत् याने सूत्र भाष्य वाक्य जातम ये तत्कौन सा तत्व है जो यहाँ शुरू में लिखा हुआ है तत् धर्म जिज्ञासा विषयत्वात्थ इस तत्व को धर्म के साथ में जोड़ करके अलग निकालना तत् फिर ऐसा पढ़ना धर्म जिज्ञासा विषयत्वात्थ विधि निषेध विधि प्रतिषेध शास्त्राभिप्राय द्रष्टव्यम तो इस वाक्यस्थ तत्ई सरोनाम का अर्थ है सूत्र भाष्य वाक्य जात जात शब्द का अर्थ तो होता है समूह जो वृत्तिकार के द्वारा सूत्र यानी जयमिनी जी के सूत्र वाक्य और शबर स्वामी के भाष्य वाक्य अपने मत के समर्थक के रूप में बताए थे वृत्तिकार ने पूर्व में उन वाक्यों को यहाँ तत्शब्द से लेना उन वाक्य समूह को सूत्र वाक्य तथा भाष्यवाक्य समूह और उनका अभिप्राय कुछ और है वो अभिप्राय क्या है तो वो कर्मकांड के प्रकरण के होने से कर्म कांड में आए हुए वेद वेदवाक्य विधि और निषेध परक हैं ये बताना उनका अभिप्राय है इससे ज्ञान कांड सिद्धवस्तु ब्रह्म परक नहीं होगा ये अर्थ नहीं निकलेगा तो कहा धर्म जिज्ञासा विषयत्वात् धर्म जिज्ञासा के प्रकरण में आए हुए वे वाक्य होने से क्या होगा कि विधि प्रतिषेध शास्त्राभिप्राय विधि प्रतिषेध शास्त्र है कर्मकांड विधि का अर्थ है कार्य और प्रतिषेध भी कार्य है निषेध भी निषेध शास्त्र में कार्य कार्यपरत्व कैसे होगा विधि शास्त्र में तो कार्य कार्यपरत्व माना जाता है इसलिए टीकाकार ने लिखा बीच में एक वाक्य कि निषेध शास्त्री निवृत्ति कार्य परत्व अस्थि जो वाक्य है मां हिंसा सर्वभूतान इत्यादि ये भी निवृत्ति निवृत्तिरूप कार्यपरक है ये बताता है हिंसा भावी नरक प्राप्ति रूप अनर्थ का साधन है अनिष्ट का साधन है तो हिंस निषेध्य हिंसादि में मा हिंसा सर्वाभूतानी इत्यादि वाक्य भावी अनिष्ट साधनत्व का ज्ञापन करा करके हिंसादि में प्रवृत्त हुए व्यक्ति की निवृत्ति कराता है इसलिए वाक्यों को भी माना जाएगा निवृत्ति रूप कार्यपरक ये लिखा कि निषेध्यापी निवृत्ति कार्य पर और ये विधि प्रतिषेध शास्त्राभिप्रायम में विधि प्रतिषेध का अर्थ करते हैं कर्म, कर्म कांड कार्यपरत्प्राय कर्मकांड कार्य परख है वेदों का जो कर्म कांडात्मक भाग है और ज्ञान कांडात्मक भाग शुद्ध स्वतंत्र सिद्ध वस्तु ब्रह्म परख है तो कर्म कांड कार्य परभिप्राय इत्य आगे टीकाकार लिखते हैं वस्तु तस्तु आ, वस्तु तस्तु तस्तु इत्यादि वाक्य से कि कर्मकांडस्य वस्तुतस्तु इक्यस्तुतु लिंग कर्मकांड तात्पर्य लिंगे प्रवृत ज्ञानगोचर क्लिप्त यागागत न अतिरिक्तम् अप्रसिद्धत्वात् कार्यकूलोमत असिधवादी तीरामत कार्यविशण सिद्धे प्राण्यम कि उत तस्तु कह करके कहकर्क ये लिखते हैं कि कर्म कांडात्मक जो वेद भाग है उसका तात्पर्य कार्य में नहीं है पहले तो कह दिया कि कर्मकांड से कार्य अभिप्रायम लेकिन जब विचार करते हैं तो कर्म कांड का तात्पर्य निकलता है लिंगअर्थ में कहते वस्तु तस्तु लिंग अर्थे कर्म कांड तात्पर्य तो लिंगर्थ अर्थ है विधि तो लिंगर्थ क्या चीज है उसे आगे बता रहे हैं टीकाकार स्वयं ही यानी कर्मकांड का तात्पर्य विषय होगा लिंगर्थ अर्थ दस लकारों में से एक लकार है ना लिंग और उस लिंग लकार का जो अर्थ है वह कर्मकांड का तात्पर्य विषय बनेगा तो कर्मकांड का तात्पर्य विषय भूतलिंग क्या है तो लिंगर्थ बताते हुए कहते हैं लिंगर्थ लोके प्रवर्तक ज्ञानगोचर क्लिप्त यागादी क्रियागत इष्ट साधन ये इष्ट साधनत्व लिंगर्थ है इष्ट साधनत्व धर्म ये हैं लिंगर्थ। तो लोक में लिंगर्थ की प्रसिद्धि है प्रवर्तक लिंग होता है प्रवर्तक और प्रवर्तक जो ज्ञान लिंग से लिंग प्र लकारांत पद को जब सुनते हैं तो सुनने वाले को ये प्रेरणा मिलती है कि सामने वाला मुझे प्रेरित कर रहा है पठेत तो ये कोई सुनता है तो सुनने वाला ये समझता है कि पठेत ऐसा उच्चारण करने वाला वक्ता मुझे पढ़ने की प्रेरणा कर रहा है उसे प्रेरणा का ज्ञान होता है अयम माम पठने प्रवर्त ये, ये सामने वाला मुझे पढ़ने में प्रवृत्त कर रहा है ऐसा ये होता है न पठन मेरा इष्ट साधन है ये बताता है तो ये कहते हैं कि लिंग अर्थस् लोके प्रवर्तक ज्ञान लिंग प्रत्यांत शब्द को सुनकर के प्रवर्तक ज्ञान होता है और उस प्रवर्तक ज्ञान का गोचर यानी विषय गोचर शब्द का अर्थ होता है विषय तो प्रवर्तक ज्ञान गोचर शब्द का अर्थ निकला प्रवर्तक यानि प्रेरक ज्ञान का विषय उसमें रहने वाला एक धर्म है प्रवर्तक ज्ञान गोचरत्व यानि प्रेरक ज्ञान विषयत्व रूप से कृलिप्त है कृलिप्त शब्द का अर्थ होता है निश्चित तो प्रवर्तक ज्ञान के विषय के रूप में निश्चित वो कौन होता है इष्ट साधनत्व व्यक्ति अपने अभिष्ट पदार्थ की प्राप्ति के साधन की खोज करता है और जब प्रत्यक्षादि प्रमाणु में से कोई भी स्वर्ग चाहने वाले व्यक्ति को स्वर्ग आदि इष्ट का साधन बताने में समर्थ नहीं होता प्रत्यक्षादि प्रमाणों में से कोई भी प्रमाण तो स्वर्ग कामो यजेत ये, ये जो विधि वाक्य है यह बताता है इसमें लिंगर लिंग प्रत्यांत है ना यजेत तो यह वाक्य बताएगा तुम्हें स्वर्ग प्राप्त करना है तुम्हारा इष्ट यदि स्वर्ग है तो उसका साधन याग है याग करो तो ये प्रवर्तक ज्ञान हुआ ये इस वाक्य से और उस वाक्य ने याग में स्वर्गरूप इष्ट साधनत्व का ज्ञान कराया ये स्वर्गरूप इष्ट साधनत्व का ज्ञान ये हुआ प्रवर्तक ज्ञान और उस प्रवर्तक ज्ञान का विषय है याग लेकिन वो किस रूप से कार्य रूप से नहीं क्रिया रूप से नहीं इष्ट साधनत्वेन रूपे तो इष्ट साधनत्वेन रूपे प्रवर्तक ज्ञान का गोचर बन गया याग और वह इष्ट साधनत्व ये लिंगर्थ होगा उससे क्लिप्त यानी निश्चित है लिंग अर्थ इष्ट साधनत्व लिंग अर्थ होगा और वो ज्ञान करा करके क्या हो जाएगा कर्म कांड बन जाएगा प्रमाण वो कर्मकांड न क्रिया तो अतिरिक्तम कार्यम तो क्रिया से अलग कोई कार्य रूप से ज्ञान कराने वाला ये नहीं है कार्य रूप लिंगअर्थ नहीं है क्रिया तो अतिरिक्त कार्य लिंगअर्थ न वो क्रिया ही हो गया एक प्रकार से इष्ट साधन रूपेण लिंग अर्थ क्रिया ही हुआ क्रिया ने धात्थ याग वो हो गया इष्ट साधन के रूप में लिंगर था और लिंग औरत असिधवात् क्रिया से अतिरक्तकार्य शब्द से लेना यागादि क्रिया से अतिरिक्त कोई स्वतंत्र कार्य कर्तव्य अनुष्ठे अर्थ वह अप्रसिद्ध है तो तस् यानी क्रिया से अतिरिक्त से कार्य से तो क्रिया से अतिरिक्त कार्य अप्रसिद्ध कैसे हैं? इसे समझाते हुए कहा कि जैसे कूर्म के लोम अप्रसिद्ध है कूर्म यानि कच्छप कछवा उसके लोम देखेगी नहीं रोम जो होते हैं जैसे हाथ पैर में हम लोगों के होते हैं छाती आधी पर ऐसे कछ्छे के लोम देखे कि नहीं होते ही नहीं है जैसे मनुष्य के सिंह अप्रसिद्ध है खरगोश के सिंह अप्रसिद्ध हैं ऐसे कछ्छे के लोम भी अप्रसिद्ध है कछुआ देखा है कि नहीं और उसके लोम वो होते नहीं है तो जैसे कछ् के लोम अप्रसिद्ध है ऐसे ही क्रिया से अतिरिक्त कार्य यानी कर्तव्य कर्तव्य रूप अर्थ जो लिंग अर्थ मानते हैं क्रिया से अतिरिक्त कार्य वो अप्रसिद्ध है कछे के लोम के तरह ये यहां पर कहा गया तो इति तस्यापि पराभिमत तीतकार सिद्धे प्राण्यम इसमें तस्यापि में तस्य शब्द से कर्मकांड को लेना तो तस्यापि का अर्थनी किला कर्मकांडी पराभिमत ने पर से लेना वृत्तिकार को और पराभिमत का अर्थ निकलेगा वृत्तिकार को अभिप्रेत इष्ट जो कार्य था तो वृत्तिकार को अभिप्रेत जो कार्य है उस कार्य से विलक्षण यागादिर रूप जो क्रिया है उसी क्रिया में और वो तो यागादि के अर्थ के रूप में ही सिद्ध है प्रसिद्ध है और उसी में प्रामाण्य निश्चित हुआ कोई क्रिया से विलक्षण कार्य रूप अर्थ में कर्म कांड का भी प्रामाण्य सिद्ध नहीं हुआ तो कर्म कांड का भी प्रामाण्य वृत्तिकार के अभिमत क्रिया से विलक्षण कार्य में सिद्ध नहीं हुआ तो यानी सिद्ध वस्तु में प्रामाण्य निश्चित हुआ तो किम किम उत इससे लेना कैमुतिक न्याय से तो जब कर्मकांड भी वृत्तिकार के अभिमत कार्य में कार्य से विलक्षण सिद्ध वस्तु में प्रमाण है तो ज्ञान कांड यानी उपनिषदे वेदांत सिद्ध वस्तु ब्रह्म में प्रमाण होगा ब्रह्म का ज्ञापक होगा इसके विषय में क्या कहना है एक न्याय से बताया तो किम उत ज्ञान कांड ज्ञान कांड का सिद्ध वस्तु में प्रामाण्य होगा इस विषय में क्या कहना है ये अभिप्राय निकला तदर्म जिज्ञासा विषयत्वाद विधि प्रतिषेध शास्त्राभिप्राय द्रष्टव्यम इत्यादि का अब अभी च आमना क्रियावाद इत्यादि भाष्यवाक्य की अवतरण टीका है ईश्वर चर्चा करेंगे हम लोग कल पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णम पूर्णा पूर्ण